आर्या विन प्रथम प्रकाश एक्की मंत्र मूल प्राथना ओ तुष्णो परमं पदं सदा पश्य सूरय दिवी वक्षुरातत ऋग्वेद एक दो सात बीस व्याख्यान हे विद्वनो और मुमुक्षु जीवो विष्णु का जो परम अत्यंत उत्कृष्ट पद अर्थात पदनीय सबके जानने योग्य जिसको प्राप्त होके पूर्णानंद में रहते हैं फिर वहां से शीघ्र दुख में नहीं गिरते उस पद को सूरय धर्मात्मा जितेंद्रिय सबके हितकारक विद्वान लोग यथावत अच्छे विचार से देखते हैं वह परमेश्वर का पद है किसी दृष्टान्त से कि जैसे आकाश में चक्षु अर्थात नेत्र की व्याप्ति व सूर्य का प्रकाश और सब ओर से व्याप्त है वैसे ही दिवीव चक्षुरातम पर सब जगह से परिपूर्ण एक रस भर रहा है वही परम पद स्वरूप परमात्मा परम पद है इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुखों से छूटता है अन्यथा जीव को कभी परम सुख नहीं मिलता इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथावत प्रयत्न करना चाहिए पदार्थ तद विष्णु हो विष्णु के परमं, परम परम अत्यंत उत्कृष्ट पदम पदार्थात पदनीय जानने योग्य पूर्ण पूर्णानंद पद को सदा यदावत अच्छे प्रकार से पश्यती देखते हैं सूर्य धर्मात्मा जितेन्द्रिय सबके हितक विद्वान लोक दिवि आकाश में इव जैसे चक्षु नेत्र की व्याप्ति व सूर्य का प्रकाश अर्थात परब्रम्ह आततम सब ओर से व्याप्त है सब जगह में परिपूर्ण एकरस भरे रहा है विवांसो दिव्यात चक्षुर यो रातत पर तत्वामनी सदा पश्य